मृदारकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय पांच ब्राह्मण एक अेय्वाच्च न शास्त्रे शास्त्रा कल्पना जनन भेद समाकुलम समुद्र साव्योम नी जननमरणाद्यन शहस्रभेद्रदिवत वा ब्रह्मध्येयोपद्य सवयव ब्रह्म का ध्येय रूप से उपदेश न होने के कारण भी यह कल्पना शास्त्र का तात्पर्य नहीं हो सकती जो जन्म मरनादि सैकड़ों सहस्रो अनर्थ रूप भेद से संपन्न और समुद्र एवं वनादि के समान सवयव तथा अनेक रस है ऐसे ब्रह्म का श्रुति द्वारा ध्येय या गेयर रूप से उपदेश नहीं किया जाता प्रज्ञान घनताम चोपदिशति एक दैवाणुद्रष्टव्यम ये च अनेक धा या इह नादेव पश्यति धादर्शनवादाच मृत्यो स मृत्युमानोति ये पश्य श्रुतिया नि तब् य्रीय न स शास्त्रा ब्रमणोनेकनेकैतूप निन्न द्रष्ट्यम अतो न शास्त्रा येकस ब्रमण तद्रव्यवाद प्रशस्त इसके इसकी, इसकी घनता का भी भी देती है है तथा ऐसा भी कहती है कि तो निरंतर एक प्रकार ही देखना चाहिए जो यहाँ नानावत देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इस प्रकार अनेक रूप देखने की निंदा की जाने से भी यही सिद्ध होता है और जिसके श्रुति ने निंदा की हो वह कर्तव्य नहीं हो सकता तथा जो किया नहीं जाता वह शास्त्र का तात्पर्य नहीं हो सकता ब्रह्म के द्वैत रूप अनेक रसत्व और नानात्व की निंदा की गई इसलिए उसे ब्रह्म में नहीं देखना चाहिए अतः वह शास्त्र का तात्पर्य नहीं है ब्रह्म की जो एक रसता है वही द्रष्टव्य होने के कारण प्रशस्त है और प्रशस्त होने के कारण वह शास्त्र का तात्पर्य भी हो सकती है युक्त वेदेश प्राण्यम कर्म विषय द्वैताभावैते चाण्यमीति तथापदेश एव पुरुष ज्ञापि पश्चात कर्म वा ब्रह्म व्रह्म विद्याशति शास्त्र और ऐसा जो कहा है कि द्वैत का अभाव होने के कारण वेद के कर्म विषयक एक भाव की तो अप्रामाणिकता हो जाएगी और अद्वैत विषय में प्रमाणिकता होगी तो ऐसी बात भी नहीं क्योंकि शास्त्र तो यथा प्राप्त वस्तु का उपदेश करने के लिए है जन्म लेते ही किसी पुरुष को द्वैत या अद्वैत तत्व का बोध कराकर फिर उसे कर्म या ब्रह्म विद्या का उपदेश शास्त्र नहीं कर सक कर देता न चोप द्वैतम जात मात्र प्राणी बुद्धि न चा चोपदेशुगम्यवैत्याबुद्धि प्रथम सत्यत्व कस्य सैदे द्वैत सत्यव सश्य नापि प्राण्यम भी रपि प्रस्थापिता शास्त्र प्रामाण्यम न गृहणी हो इसके सिवा द्वैत तो उपदेश के योग्य है ही नहीं क्योंकि वह तो प्रत्येक जन्मधारी जीव की बुद्धि का विषय है आरंभ से ही किसी की द्वैत में मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होती जिससे कि शास्त्र उसे द्वैत का सत्यत्व समझकर फिर अपनी प्रामाणिकता का प्रतिपादन करे तथा बौद्धादि पाखंडियों द्वारा श्रेयो मार्ग में प्रवृत्त किए हुए शिष्यगण भी शास्त्र का प्रामाण्य स्वीकार न करें ऐसी बात भी नहीं है तस्मा यथा प्राप्त में द्वैत अविद्यात स्वाभाविक उपाध्याय स्वाभ स्वाभाविक विद्या युक्ताय रागद्वषादिदोषवते यथा मतपुरुषार्थ साधन कर्मोपदशत पश्चात् प्रसिद्ध दोष दर्शनवते प्रसिद्रियाकारकस्वूपदोषदर्शनवते तद्री दासीस्वस्थन फलाने तदुपाय भूतात्म भूतात्मा भूतात्मा भूतात्म भूताशना ब्रह्म विद्यापति अथवा सती तद स्वरूपावस्थाने फले प्राप्ते शास्त्रस्य शास्त्र से प्रामाण्यम प्रत्यर्थितवर्तते तदभावात् शास्त्र तम प्रति निवर्तत एवं अतः अविद्यात यथा प्राप्त स्वाभाविक द्वैत को ही ग्रहण कर जो स्वाभाविक अविद्या से युक्त और राग द्वेशवान है उस पुरुष को शास्त्र पहले उसके अभिमत कर्मरूप पुरुषार्थ के साधन का उपदेश करता है पीछे जो प्रसिद्ध क्रियाकारक और फल स्वरूप कर्म में दोष देखने वाला तथा उससे विपरीत उदासीन रूप से स्थिति रूप फल का इच्छुक होता है उसे ही वह उसकी उपाय भूता आत्मकैत्व दर्शन रूप ब्रह्म विद्या का उपदेश करता है फिर ऐसा होने पर उस औदासी स्वरूप में स्थिति रूप फल की प्राप्ति हो जाने पर शास्त्र के प्रामाण्य के प्रति आकांक्षा के निवृत्ति हो जाती है उसका अभाव हो जाने पर उसके लिए शास्त्र का शास्त्र भी निवृत्त हो ही जाता है तथा प्रतिपुरुषम परिसमाप्त शास्त्रास्त्र विरोधगंधोप्यस्थित अद्वैत ज्ञान व श्वाद शास्त्र शिष्य शासनादी द्वैतभेद से अवस्थितस्य अन्यतमस्थानी विरोध सैदित इतरेतरापेक्षास्त्रशिष्यशाण्यतम्यवशिषस क्यों विरोध आशंके तैते केवले शिव सिद्धे नाप्य विरोधा अतएव इस प्रकार प्रत्येक पुरुष के प्रति शास्त्र का प्रयोजन पूरा हो जाता है इसलिए शास्त्र के विरोध की तो गंध भी नहीं है क्योंकि शास्त्र शिष्य और शासनादि द्वैत भेद की तो अद्वैत ज्ञान होने पर समाप्ति हो जाती है यदि इनमें से कोई भी रह जाता तो उसे उस रहे हुए का विरोध रहता किंतु तो ये शास्त्र शिष्य और शासन तो एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं इसलिए इनमें से कोई भी स्थित नहीं रहता इस प्रकार सब की समाप्ति हो जाने पर तो एकमात्र शिवस्वरूप नित्य सिद्ध अद्वैत में किसके विरोध की आशंका की जाए और इसी से उसका किसी से अविरोध भी नहीं है अथाप्यभ्युपगम्य ब्रूम द्वैताद्वैतात्मक शास्त्र विरोध से तोल्यवाद यदापुद्रादिव द्वैतात्मक द्वैता, में ब्रह्माभ्युपग्छाबो नाजन वस्ता तदापि भवुक्ता शास्त्र विरोधा न मुच्यामहे कथम एकक पर ब्रह्म द्वैतादत्मकोकमोहातीतवाद उपदेश न कांक्षतिपे अन्यो ब्रह्मणो दवैता ब्रह्मण एक अब हम ब्रह्म ब्रह्मको द्वैतादतूप मानकर भी बतलाते हैं कि उसके द्वैताद्वैत रूप होने पर भी शास्त्र का विरोध ऐसा ही है जब हम समुद्रादि के समान द्वैताद्वैत रूप एक ही ब्रह्म स्वीकार करते हैं उसके सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं मानते उस समय भी हम आपके बतलाए हुए शास्त्र विरोध से मुक्त नहीं होते किस प्रकार सो बतलाते हैं द्वैताद्वैत रूप एक ही ब्रह्म है वह शोक मोहादि से अतीत होने के कारण उपदेश की आकांक्षा नहीं रख सकता इसके सिवा उपदेश करने वाला भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता क्योंकि द्वैता, द्वैता रूप एक ही ब्रह्म स्वीकार किया गया है अथ द्वैत विषय अन्योन्योपदेशो न ब्रह्म विषय उपदेश इति चेत तदा द्रह्म नान्य अस्ती विरुध्यते यन दैत विषय न्योन्योपदेश द्वैतम शून्योदैत चान्य दुमद्रदृष्टों तो विरुद्ध नमुद्रोदक्रमणोनोपदेश्रहणादिक संभवती नि हस्तावैतावैतात्मक देंदत्ते वक्नोर्देवत्शूतो वागुपदेष्टि कर्ण केवल उपदेशस्य ग्रहिता उपदेश गृहता दैवत्त शक्यते नाप्युपदेश गृहते कल क समुद्रइकोदात्मद देवदत्तस्य तस्मा श्रुति न्याय विरोधस्ा भी प्रेता सिद्धिश्च कल्पनाया सै तस्मा यथाव्याख्यावास्मा पूर्णबद इत और यदि ऐसा कहो कि द्वैत विषय अनेक रूप हैं इसलिए उसमें परस्पर उपदेश हो सकता है ब्रह्मरूप विषय में उपदेश नहीं होता तब तो द्वैता द्वैत रूप एक ही ब्रह्म है उससे भिन्न कोई नहीं है इस कथन से विरोध होगा जिस द्वैत विषय में परस्पर उपदेश होता है वह तो अन्य होगा और अद्वैत अन्य होगा इस प्रकार समुद्र का दृष्टान्त विरुद्ध ही रहा यदि समुद्र के जल की एकता के सामने समान विज्ञान की भी एकता है तो ब्रह्म से भिन्न उपदेश ग्रहण आदि की कल्पना संभव नहीं हो सकती हस्तपादादी द्वैताद्वैत रूप देवदत्त में देवदत्त के एक देशभूत वाणी और कर्ण में से केवल वाणी उपदेश करने वाली है और अकेला कर्ण उपदेश को ग्रहण करने वाला है देवदत्त न तो उपदेश देने वाला है और न उसे ग्रहण करने वाला ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि जिस प्रकार समुद्र एकमात्र जल स्वरूप है उसी प्रकार देवदत्त भी एक ही विज्ञानवान है अतः ऐसी कल्पना करने में श्रुति और युक्ति से विरोध तथा अभिमत अर्थ की असिद्धि भी होगी इसलिए पूर्ण मदह इत्यादि इस मंत्र का अर्थ जैसी हमने व्याख्या की है वही है ओम खम ब्रह्म और उसकी उपासना का वर्णन ओम खम ब्रह्म ओम ख ब्रह्म यह मंत्र है इससे आगे इसका व्याख्यान भूत ब्रह्मण ओं ब्रह्म खम पुराण वायुरम खमिती हमारौरव्यायणीपुत्रो वेदों ब्राह्मणादुर्वेदे निरा येद्यम आकाश ब्रह्म ओंकार है आकाश यहाँ जड़ नहीं सनातन परमात्मा है जिसमें वायु रहता वह वा आकाश ही ख है ऐसा कौर व्यायनी पुत्र ने कहा है यह ओंकार वेद है ऐसा ब्राह्मण जानते हैं क्योंकि जो ज्ञातव्य है उसका इससे ज्ञान होता है ओम खम ब्रह्मेति मंत्रोजान्युक्त ध्यान ध्यानकर्मण विनुज्यते अत्र ब्रह्मेति शिष्येषिधानम खमी विशेषण विशेषण विशेष समाज निर्देश ब्रह्म ब्रह्म शब्दो वस्तु अतो खम ओम खम ब्रह्म यह मंत्र है इसका कहीं अन्यत्र विनियोग नहीं हुआ जहाँ ब्राह्मण इसका ध्यान कर्म में विनियोग करता है इसमें भी ब्रह्म यह विशेष नाम है और खम यह विशेषण है इस प्रकार नील कमल के समान खम ब्रह्म विशेष और विशेषक का समानाधिकरण रूप से निर्देश किया गया जिन पदों की विभक्ति वचन और लिंग एक से हो वे समानाधिकरण होते हैं जहां खा और ब्रह्म दोनों ही शब्दों में प्रथमा विभक्ति एक वचन और नुपुंसक लिंग है कोई विशेषण न होने पर ब्रह्म शब्द बृहत वस्तुमात्र का वाचक है इसलिए से खम ब्रह्म इस प्रकार विशेषित किया जाता है ब्रह्मा स्वरूपमेव वा तदोंशब्दवाच्यमोशब्द स्वरूपमें उभयथपनाधी करद्धम इह चं ब्रह्मोपासन साधनवा शब्द प्रयुक्त तथा चुत्यंतरातद्लबन श्रेष्ठन परं ओ मिथ्यात्म जुंजीत ओमित्ये मित्ये तेनवाक्षरण परम पुर अभिध्यायीत ओ मितं ध्या आत्मा वह जो खम ब्रह्म है वह ओम शब्दवाक्य है अथवा ओम शब्द स्वरूप ही है दोनों ही प्रकार से इसके समानधिकरण तो में कोई विरोध नहीं होता यहाँ ब्रह्मोपासना के साधनार्थ होने के कारण ओम शब्द का प्रयोग किया गया है ऐसा ही यह श्रेष्ठ आलंबन है यह उत्कृष्ट आलंबन है ओम इस प्रकार उच्चारण कर चित्त को संयत करे ओम इस अक्षर के द्वारा ही पर ब्रह्म का ध्यान करे ओम इस प्रकार आत्मा का ध्यान करो इत्यादि अन्य सुरुचियों से सिद्ध होता है अन्यर्थ संभवाचोपदेश यथान्यत्री संसत्यो मितोद गायती माधव प्रयोगो इतव स्वाध्यायारंभमाप वर्गोचोकार प्रयोग विनिगादव्यरम इवगम्यस्मा ध्यान इसके सिवा इस उपदेश का कोई दूसरा अर्थ संभव न होने से भी उसे उपासनाथ ही मानना चाहिए जिस प्रकार ओम ऐसा कहकर शास्त्र पाठ करता है ओम ऐसा कहकर उद्गान करता है इत्यादि स्थलों में विनियो से स्वाध्याय के आरम्भ और अंत में ओंकार का प्रयोग विदित होता है उस तो प्रकार यहाँ उसका कोई अर्थांतर ज्ञात नहीं होता अतः यहाँ ध्यान के साधन रूप से ही ओंकार शब्द का उपदेश किया गया है यद्यपि ब्रह्मात्मादि शब्दा ब्रह्मणों वाचका तथापि श्रुति प्राण्याणो न ओंकार अतएव ब्रह्म प्रतिपत्ता पर साधन तच द्विप्रकारेण प्रतीक प्रतीक नोकार ब्रह्मेती प्रतिप्त प्रतिपत्त तथा ब्रह्म ओंकाराबन से ब्रह्म प्रसिद्धतिलंबन श्रेष्ठन परम एकलंबनम ज्ञावा ब्रह्म लोके यद्यपि ब्रह्म और आत्मा आदि शब्द ब्रह्म के वाचक हैं तथापि श्रुति प्रमाण से ब्रह्म का अत्यंत समीपवर्ती प्रियतम नाम ओंकार है इसी से यह ब्रह्म की प्राप्ति में परम साधन है वह साधन भी दो प्रकार से है प्रतीक रूप से और नाम रूप से प्रतीक रूप से जैसे विष्णु आदि की प्रतिमाओं का विष्णु आदि के साथ अभेद रूप से चिंतन किया जाता है उसी प्रकार ओंकार ही ब्रह्म है ऐसा चिंतन करना चाहिए जिस प्रकार ओंकार जिसका आलम्बन है उससे ब्रह्म प्रसन्न होता है जैसा कि यह श्रेष्ठ आलम्बन है यह परम आलम्बन है इस आलम्बन को जानकर उपासक ब्रह्म लोक में पूजित होता है इस श्रुति से सिद्ध होता है एति ये श्रुते त्र खती भौतिकके खे प्रतीति पुराणम तिद्त खमकाशमी भक्तिभ्यां भाव तुराद्य विषयरालनमशक ग्रहीतंट्रद्धाभक्ति विशेषणचकार यथा विष्णुमगातायाम तिलादी प्रतिमायाम विष्णु लोक एवं यहाँ खम इससे भौतिक आकाश न समझ लिया जाए इसलिए श्रुति कहती है इसका विशद विचार ब्रह्मचूत्र के आकाशाद्यधिकरण में किया गया है वहाँ अनेक युक्तियों के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि उपनिषदों में आकाश काल इंद्र आदिपत परमात्मा के लिए ही आए हैं खम पुराणम सनातन आकाश और अर्थात परमात्माकाश वह जो परमात्मा का स्वरूप पुरातन आकाश है वह चक्षु आदि का विषय न होने के कारण निरालंबन है और ग्रहण नहीं किया जा सकता इसलिए श्रुति श्रद्धा भक्ति पूर्वक भाव विशेष के द्वारा उसका ओंकार में प्रवेश करती है आवेश करती है जिस प्रकार लोग विष्णु के अंगों से अंकित शिलादि की प्रतिमा में विष्णु का आवेश करता है उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए वायुरम खम वायुरस्त वायुर खम खम्रम खमितुच्य न खमित्ये पुराण खमितम कॉसौ पुत्रः वायुरे मुख्यः शब्द हिखे मुख्य खशब्दव्यवहार तस्मा युक्त इति मन्यते। वायुरम खम जिसमें वायु रहता है ऐसा यह वायु अर्थात आकाश मात्र ही खम इस पद से कहा जाता है सनातन आकाश नहीं ऐसा कहा है वह कहने वाला कौन है पुत्र ख शब्द का मुख्य व्यवहार वायुर आकाश में ही है अतः गौड़ मुख्य न्याय से इसका मुख्य अर्थ में ही प्रत्यय मानना उचित है ऐसा वह मानता है त्र यदि ब्रह्मा ब्रह्मा यदि पुराण ख्रह्म निरपाधिस्वूपयुर खोपाध्योकार प्रतीक प्रतिमत साधन प्रतिप्य वै सत्यम परम चापर च ब्रह्मा इति यदोकार केवलं कवल खशब्दा विप्रपत्ति सो so, यहाँ खम इस पद का अभिप्राय सनातन आकाश रूप निरुपाधिक ब्रह्म से हो या वायुर् आकाश रूप से ब्रह्म से सभी प्रकार प्रतिमा के समान प्रतीक रूप से ही ओंकार की साधनता सिद्ध होती है जैसा कि हे सत्यकाम यह जो ओंकार है यही पर और अपर ब्रह्म है इस दूसरी श्रुति से सिद्ध होता है यहाँ जो भे, मतभेद है वह तो ख शब्द के अर्थ में ही है वेदोयम ओंकारो वेद विजानेत तस्मांकारो वाचको भीनाधान येदीत ब्रह्म प्रकाश्यम अधीयम वेद विजानता तस्माद् तस्मा इति ब्राह्मणा विदु तस्माद् ब्राह्मणा अभिधान साधनत्व अभिप्रेत ओंकार यह ओंकार वेद है जो वेदितव्य है उसका जिससे ज्ञान हो उसे वेद कहते हैं अतः ओंकार वेद वाचक यानी नाम है उस नाम से जो वेदितव्य प्रकाशित होने वाला अर्थात कहा जाने वाला ब्रह्म है उसे साधक जानता यानी उपलब्ध करता है अतः जब वेद है ऐसा ब्राह्मण जानते हैं इसलिए ब्राह्मणों को यह मान्य है कि ओंकार अभिधान अर्थात नाम रूप से ब्रह्म साक्षात्कार का सालन है अथवा भेदो यम इत्यादि भेदोय इधवाद कथम ओंकारो ब्रह्मण प्रतीक ओं ख्रेती सामना करुतिदानी वेद हिम वेद ओंकार प्रभावत्मकुसम भेद भिन्न एष ओंकार तद यथा शकुना सर्वाणी प्रणाली इत्यादि श्रुत्यंतरा अथवा वेदो यम इत्यादि वाक्य अर्थवाद है किस प्रकार ओंकार का ब्रह्म के प्रतीक रूप से विधान किया गया है क्योंकि ओम कम ब्रह्म इस प्रकार उनका समानाधिकरण्य है अब वेद रूप से उसकी स्थिति की जाती है यह सारा वेद ओंकार ही है इससे प्रकट होने वाला और इसी का स्वरूप यह सब ऋख यजु और सामरूप भेदों में विभिन्नता हुआ श्रुति समुदाय भी ओंकार ही है जैसा कि जिस प्रकार शंकु से संपूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं इत्यादि अन्य श्रुति से सिद्ध होता है इतचा वेद ओंकारो यदेतव्यम वेदितव्यम ओंकारे नाव वेदा ओंकारो वेद इतर वेद से वेद अतएव तस्मा विशिष्टोय ओंकार साधनत्व प्रतिपत्तव्य यह वेद इसलिए भी ओंकार है क्योंकि जो वेदितव्य है वह सब इस ओंकार रूप वेद से ही जाना जा सकता है अतः यह ओंकार वेद है इसलिए इससे भिन्न वेद का भी वेदत्व है उससे विशिष्ट जो यह ओंकार है इस साधन रूप से जानना चाहिए अथवा वेद सह कॉसौ यम ब्राह्मणा विदुर ओंकार ब्राह्मणा यसौ प्रणवोदगी विकल्पैय तस्ुज्यमे साधन सर्व वेद प्रयुक्तोंती अथवा वह वेद है वह कौन जिसे ब्राह्मण ओंकार रूप से जानते हैं क्योंकि यह ओंकार ब्राह्मणों का प्रणव उद्गी विकल्प रूप से विज्ञेय अर्थात उपास्य है और उसका साधन रूप से प्रयोग करने पर सारे ही वेद का प्रयोग हो जाता है ये को वेदारनकोपनिषदभाष्ये पंचम प्रथम ओम ओं ब्रह्म ब्राह्मण